वेद के अंतर्गत यह छादिक उपनिषद है इसमें रेक को जानसुखी संवाद रूप से संवर्ग विद्या कही गई चतुर्थ अध्याय में कहाँ से चलेगा चतुर्थाध्याय तृतीय खंड दो सौ चौसठ पृष्ठ में ये संवर्ग विद्या का उपदेश प्राभ होता है कथम विद्यानि आशंक्य आधी तथम तदुक्ति प्रकार दर्शयति कामें ऋकने उपदेश किया विद्या के उपदेश किया तस्वाच अंतिमा पूर्व मंत्र में तस्में ह उवाच तस्में जानसि के लिए रेक्ने विद्या का उपदेश किया कथम विद्यावा विद्या का किस प्रकार उपदेश किया इसे आशंका होने पर एक अधिदेवतम एक अध्यात्मम, देवता संबंधी समष्टि संवर्ग का उपदेश पहले और अध्यात्मम आत्मा संबंधी है व्यस्ति संवर्ग व्यस्ति समि भेद से अध्यात्म अधिदेवत भेद से दो प्रकार के एक वायु भी है बाहर है और देह के अंदर प्राण रूप में इस प्रकार उपदेश किया गया था पहले अतिदैवतम तुक्ति प्रकार दशे थी देवता संबंधी समस्ती संवर्ग उक्ति का प्रकार किस प्रकार उपदेश किया था उसको दिखाते हैं वायु इत्यादि ना वायुर्भव संवर्गो यदा वाव वायु मेंवा यदा सूर्योस्तम वायु में वाप्यति यदा चंद्रोस्तम वायु में वाप्यति वायुर्व संसंवर्ग वावका वायु भी संवर्ग है क्योंकि यदा वे प्रसिद्ध है अग्निर्गवाए थे वायुमेव अग्नि जो शांत हो जाती है वायु में ही लीन हो जाती है रहता है यदा सूर्योस्तम वायुमेव अप्यति सूर्यास्त हो जाते हैं तो वायु में ही यह यद्यपि सूर्य रहते हैं समाप्त नहीं होते रात में हमको नहीं दिखने पर भी तो भी वायु के कारण ही सूर्य का अस्थगमन होता है क्रिया वायु के कारण है और प्रलय काल में तेज का कारण वायु है तो वायु में लीन होते हैं तो वायु में वक्रीति यदा चंद्रोस्तम थी वायु में भी इस प्रकार चंद्र का अस्थगमन भी वायु के द्वारा है और कारण तेज का कारण वायु है तो वायु हो गया क्या संवर्ग वायुर्व संबर्गो वायुवाय वावेवधारणार्थ बायु। वावित शब्द अवधारणार्थ अवधारण अर्थो यस अवधारण अर्थक अवधारण निश्चय निश्चय होता है वाव वायु ही संवर्ग है ठीक है प्राण भाव संवर्ग वक्षमाण है न अपनुक्ति ये वायु व्याचित आगे भी कहेंगे प्राण भाव संवर्ग यहाँ तो कहते वायु संवर्ग वहाँ कहेंगे प्राण संवर्ग तो प्राण भी तो वायु है तो वक्षमाण है ना ये आगे उपदेश के साथ पुनरुक्तता पुनरवृत्ति नहीं हो इसलिए यहाँ वायु की व्याख्या करते वायु व्याचकते वायुर्वायु बाह्य वायु को यहाँ लेना आगे जहाँ उप देश करेंगे प्राण तो प्राण तो देहांत तो संचार वायु प्राण देह के अंदर संचरण करने वाले वायु प्राण है वह प्राण को लेना देह के अंदर संचरण करने वाले वायु को और यहाँ वायु शब्द से देह के बाह्य वायु को लेना है भाष्य में तो वायु संवर्ग क्यों हुआ संवर्ग hmm. इसलिए हुआ संवर्जनाथ संग्रहणार्थ संग्रसनाथ हुआ संवर्ग संवर्जनार्थ बीजु वर्जन से संवर्जनात्थे संग्रहणार्थ सम्यक ग्रहण करता है वायु पृथ्वी जल तेज को संग्रसनाथ व सम्यक ग्रास कर लेता है इसे संवर्ग हुआ ठीक मिल गया है संवरजनादित व्याख्या संग्रहना संग्रहणादिति तो भाष्य में जो संवर्जना संग्रहना सग्रसनाद वा दिया है तीन नहीं है संवरजनात्त संग्रहणार्थ संग्रहना तो दूसरा हो गया संग्रहनाद वर्ग्रह भाष्य में अपने पद की भी व्याख्या होती है भाष्य है मंत्रार्थो कहीं कहीं सूत्रार्थों वाक्ये अथवा वाक्ये यक्य सूत्रा अथवाक्य मंत्रुसारिस्वद्य भाष्य भाष्य विदु विदुहु मंत्र के अर्थ अथवा सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करते हैं जिसमें स्वदानी च वाक्ये वर्ण्य वाक्य सूत्रनुसारिवाक्य के मंत्र के अनुसार सूत्र ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भाष्य so, तो मंत्र का हो अथवा सूत्र का हो व्याख्यान वाक्यों के द्वारा मंत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार व्याख्या हो सपदान so, चन्नते और भाष्य में जो कोई पद है उसकी भी व्याख्या होती भाष्य में so जन्या जन्या ता ता तो संवर्धनात्थ का और दूसरा संग्रसनाथ संग्रहण समय तो ग्रहण करना और ग्रसनाथों को ग्रास कर लेता है सम्वर्ग संग्रहणपक्ष समर्थय संग्रहणपक्ष समर्थय संग्रहणपक्ष के वक्षमाना अग्न्य देवता आत्म आपादयति आपादयती इत संवर्ग संग्रहण सबको ग्रहण कर लेता है सब अपने अंतर्भूत है आगे जो देवता कहेंगे अग्नि देवता वक्षमाना कही जाए कही जाएंगी देवता देवता सदस्थिलिंग है संस्कृत में देव देवसदस्य ताल प्रत्य होता है देवा तल स्वार्थ में तो होता है किंतु देवता शब्द शिवलिंग में देव शब्दिंग है अग्निद्या देवता, देवता वक्षमाना कही जाए, ये देवता आत्म भाव आत्मभाव आत्म सब देवता मिल करके ही हिरण्य कर समस्ती देवता है इसे संवर्गवा भाष्य में संवर्धनाख्य गुणों धेय वायुवत ये वायु का ध्यान करना है संवर्जना के गुण संवरजन रूप गुण उसमें ध्यान करना है टीकाने किमित संवर्गत्व वायु रूप दिश्य तथा दृष्टान्त श्रुति वायु में संवर्गत्व का उपदेश क्यों करते हैं तो प्रमाण देते दृष्टान्त सृति दृष्टान्त में कहा गया जैसे पहले कहा था कृता है विजिता उसके प्रमाण देते हैं कृताय अंतर्भाव दृष्टानता कृताय के अंतर्भाव जैसे कृताय कृतायजिताय दुत के में चार अंक वाले अय भाषा को जीत लेने से तीन दो एक अंकर वाले उसके अंतर्गूत हो जाते हैं इस प्रकार संवर्ग उपासना करने वाले को सब कर्म उपासना का फल प्राप्त हो जाता है उसके अंतर्गूत है जितने प्रजा साधक उपासक कर्म करने वाले पूजा कर्मों कर्म उपासना करते सब फलों में अंतर्भाव हो जाता है ऐसे दृष्टान्त तो दिया गया था कृता अंतर्भाव कृता के अंतर्भाव जैसे दृष्टान्त तो देने से संवर्जन नाम को गुण ऐसे वायु में ध्यय ध्यान चिंतन करना चाहिए दो पक्ष था एक संग्रहण पक्ष और एक संग्रहण संग्रसना पक्षम आकांक्षापूर्वक द्वित संग्रसना सौ का ग्रास कल्य है संबर्ग भाष्य में कथम संवर्गत्व वायु इत्या संबर्गसौ ग्रास कैसी करता है यदा यस्े वा अग्निद्भाव मंत्रण यदा अग्नि उद्भावित यदा प्रीति यदास्ले वा वै आयादेश हो गया तरह से बड़ा कठिन वही अग्नि थी, थी। थी क्या उद्वाहती उद्वासन प्राप्त उद्वास गच्छति अग्नि शांत हो जाती तदाई तो में वक्त वायु में ही लीन हो जाती अग्नि वायु स्वभाव्यम अच्छे वायुस्वभाव को प्राप्त करके अगले तूर्योस्तम वायु में वाप्य सूर्योस्तु जाते तो वायु में यदा चंद्रोस्तम से वायु में वाप्य मंत्र में कहा इसके शंका करते हैं सूर्यचंद्रमसा चंद्रमसौ वाय गमन आक्षिपति सूर्यश्चंद्रमाच्दचंद्रमस अलौक्य विग्रह कैसे होगा सूर्य सूर्य सुंद्रमा चंद्रमा सुनता तो में कर्मगारे सूर्यश्च चंद्रमा चार के द्वंद सूर्यश्च सूर्य अशु चंद्रमा से कहेंगे तो जो सूर्य वही चंद्रमा है क्या सूर्य चंद्रमाश्च इति सूर्य चंद्रम सौ सूर्या में आकार हो गया देवता बंद दीर्घ हो जाता है वायु अतिगम आक्षेप करते भाष्य में न कथम सूर्या चंद्रमा सोर स्वरूपावती तय वायुवतिपतिगमन सूर्य चंद्रमा सूर्य स्तवने पर कहा रहते सूर्यास्तवनि के बाद या नहीं रहते चंद्रमा रहते तो स्वरूप तो अवस्थित है सूर्य चंद्रमा स्वर हो स्वरूप अवस्थित हो स्वरूप अवस्थित है ही तो वायु में अपिगमन लीन कैसे होगी ठीक नहीं आ प्रया तय अधिकार पद स्थित अंगीकारात स्वरूप अवस्थित जब तक प्रलय तब तक अधिकार पद में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं आ प्रया अधिकार पद स्थित अधिकार पद में दोनों की स्थिति मानते हैं काया इसलिए स्वरूप तो तो अवस्थित तो है हमको नहीं दिखता है तो अस्त हो गए ऐसे कहते हैं किन्दु स्वरूप तो है हमको नहीं दिखता अन्य को दिखता है इसलिए दोनों विद्यमान है तो फिर वायु में लीन कैसे होंगे उसका उत्तर देते हैं सूर्यादेय स्वरूपस्थान वायवप्य संभवती समाधत्ते सर्वतः अवस्था न होने पर भी वायु में लीन संभव है इसे समाधान देते हैं भाष्य में नई सदोष अष्टमने अदर्शन प्राप्ति वायुनिमित अस्तम का तो अदर्शन प्राप्ति अस्त हो गए तो अदर्शन हो गए दिखते नहीं ये वायु के निमित्त है ठीक अस्तमें सति सूर्यादीर प्राप्ते वायु वायुअधीन वित्पादय अष्टमन होने पर सूर्यचंद्र का दर्शन नहीं होता है विद्यमान होने पर भी तो अष्टगमन वायु के अधीन है ये वित्पादन करते हैं वाष्य में वायु न ही अष्टमनीय सूर्य सूर्य वायु न अष्टमीय प्राप्य थे अष्टगमन वायु के द्वारा होता है क्योंकि चलन से वायु कार्य जितने चलन है वायु का कार्य है सूर्य ग्रहणम चंद्रमा सोपलक्षणम सूर्य ग्रहणम सूर्य ग्रहण का क्या है सूर्य ग्रहण होता है कभी यहाँ सूर्य ग्रहण का तो सूर्य से ग्रहणम कहा ग्रहण है कहा है ग्रहण भाई ना दो वाय अष्टमीय सूर्य इसी वाक्य में सूर्य ग्रहण है इसी वाक्य में सूर्य का ग्रहण क्या गया सूर्य का ग्रहण मतलब अंतर्भाव सूर्य पद है क्या हाँ इसमें जो सूर्य कहा गया है चंद्र का भी उपलक्षण है वायु नहीं अष्टम नियत सूर्य चंद्रश्च ऐसा करना चाहिए तो सूर्य ग्रहणम सूर्य शब्द का जो ग्रहण किया गया वाक्य में चंद्रमा सोपलक्षण चंद्रमा का भी उपलक्षण है तद ग्राहक चत सती तदितर ग्राहकत्व सूर्य को भी लेना सूर्य से अतिरिक्त चंद्र का भी लेना वायु न ही अष्टम नियते वायु न अष्टम किम नियत सूर्य और चंद्र चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा भी चंद्रमान तिलिंग है ना लिंग चंद्रमान द्रीघ कैसे होगा अत्वसंत धा तो हो चंद्रमा तो ये उपलक्षण के लिए सूर्य ग्रहण चंद्रमा सो के उपलक्षणन ये आईपी तो समझ जाता है सूर्य ग्रहण चंद्रमा सो के उपलक्षणन ये सूर्य ग्रहण चंद्रमा शो के उपलक्षण है समझ आए जो सूर्य ग्रहण होगा उस समझे वाक्य को पढ़ना ठीक है, है? क्या सूर्य के ग्रहण कहाँ है ये वाक्य में जो सूर्य लिखा है वायु नहीं अस्तमीय सूर्य ये जो सूर्य शब्द है ये चंद्रमा का भी उसमें उपलक्षण हो सूर्य और चंद्र दोनों इस वाक्य का अर्था करना पड़ेगा ही क्योंकि वायु के द्वारा अस्त को प्राप्त होता है सूर्य और चंद्रमा ऐसा नहीं कहकर खाली सूर्य भगवान भाष्य करने का टीका कार करते भगवान भाष्य ने कारण जो सूर्य सत्य का अवसरण किया और चंद्रमा का भी उपलशन सूर्य हो चंद्रमा हो दोनों का अस्तगमन वायु के द्वारा है यदि वायु के निमित्त अस्त होने से ही संपर्क कहा गया तो वास्तव तो अप्यय वायु में लीन नहीं हुआ गौण स्तरी वाय सूर्यादय इतना आशंख्य पक्षांतरण है यदि वायु के तरह खाली अदर्शन हो गया इतने मात्र से अप्यय कहेंगे तो वास्तव क्या सूर्य चंद्रमा का अप्यय हो गया वायु में अदर्शन हो गया तो वायु में लीन हो गया क्या तो गौण हो गया वायु में तो लीन नहीं हुआ गौण स्तरी वायु अप्यय सूर्यादय आदि सदसे से चंद्रमा का अव्यय प्रलय वायु में ये तो गौण हुआ वायु में तो लीन नहीं हुआ केवल वायु के कारण चले गए चलन हो गया ऐसा संख्या पक्षातरमा अन्य पक्ष है अन्य पक्ष पक्षातरण अथवा प्रलय सूर्य चंद्रमा स्वस्व भ्रम से तेज रूपये ग प्रलय काल में सूर्य का, का प्रलय होगा चंद्रमा का स्वरूप भ्रंश स्वरूप रहेगा नष्ट हो गया भ्रंश नष्ट हो जाएगा तो कहाँ लय होगा सूर्य चंद्रमा तेज वायु वायुवेद अपिगम कहाँ लय होगा तेज में नहीं वायु तेज रूपय तेज स्वरूप है सूर्य और चंद्रमा दोनों का लय होगा वायु है अपिगमनम किया वायु में ही प्रवय होता है इसलिए वायु हो गया संवर्ग ठीक है संहृति समय ही वा व्यर्थ संहृति समय व समय ही संघरति अथवा वायु संहृति सद्रसन करता संहार कर लेता है सूर्य चंद्रमा को किसमय संहृति समय संघति का तो संहार क्या हरण करने में क्या हैं? बोते है संहार कैसे बनेगा कैसे भावे सत्य से घय करेंगे तो अचुनति से बुद्धि संहारक लेगा। संहृति समय ही संहृति वायु यदापिष्य वायु में वापसी वायुर्वाता सर्वान्वृत्त अधष्य जल जो सुख जाते वायु में वीय वायु में ही वायुभाव को प्राप्त कर लेते एव एतां वायुर्वेता सर्वान्वृत् को संवरण कर लेता है ग्रास कर लेता है ये अतिदैवत इस प्रकार देवता संबंधी संवर्ग संद्रुत्त का उपदेश हो गया तथा यदा आप उच्चुषंती जल सुख जाते हैं तो उच्छ्स प्राप्न आपनुँति सुख उच्छ्स प्राप्त करते सुख जाते हैं तथा वायुमेव पीयती वायुपूर्ण पी में ही लीन हो जाते हैं वायुस्मादे एन अग्निया महाबला समृत्ते वायु अग्निया महाबलवान सबको अपने में ग्रास कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं अतवायु संवर्गगुण उपास्य इत वर्गुण उपास्य संवर्गुण में कैसे समाचार होगा संवर्ग संवर्गो गुणो ये बहुत संवर्गुण वाला वायु उपासना करना है इत्यादेवतम देवतासु संबर्ग दर्शन उक्त गया। प्रानं प्रानं प्रानं प्रानं अथा अथा देवता संबंधी उपासना देवतासंबंधी संबर्गोपासन का अथाध्यात्म प्राणवसंकवागत्तीक्षु प्राणं मनर प्राण सर्वान्वृत्त अथ अध्यात्म अथ क्या अतिदेवता उपसन के बाद अभी अध्यात्म संबर्ग का उपदेश करते हैं प्राणो वाव संवर्ग प्राण ही संवर्ग देहासारे वायु प्राण देह के अंदर वायु संवर्गकेण स यदा स्वप्य प्राण में वागप्येती पुरुष यदा सो जाता है वाघ प्राणमप्येतीघेन्द्र प्राण में लीन हो जाती है प्राण चक्षु चक्षु प्रथमाते प्राण में लीन हो जाती है चक्र इंद्रिय प्राण शूत्रम प्रथमांत्याद दोनों बने गया इंद्रिया प्रथमांत शुत्र प्राणम अप्येटि करता है सत्रिपद पुत्र प्राण मनः प्राण में मन लीन हो जाता है मन प्राणमप्यति प्राण ही एव एकता सर्वान् संभुत प्राण ही इन सब को संवरण कर लेता है ग्रहण कर लेता है ग्रास कर लेता है ठीक है स्मार्थ हेतु में इसलिए प्राण संबल्व हुआ भाष्य में अर्थ का क्या है अनंतरम अध्यात्मम, अध्यात्म का विग्रह कैसे होगा लघुकम जो अभिभाषण आता हैं? है? ये अलौकिक हो जाएगा लौकिक के माध्यम है आत्मुख विरोध दिया है विग्रह अध्यात्म आगे क्या दिया आत्मनि ये आत्मनि है विग्रह तो आत्मन ही अभी ऐसे हो जाएगा आत्मनि आत्मसंबी आत्मा में दर्शन में संवर्ग दस नग उपासना कहते हैं प्राण मुख्य वाव संवर्ग प्राण शब्द कहें कहीं घृण इंद्रिय के लिए कहते हैं और सब इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है इसलिए यहां प्राण शब्द से मुख्य लेना मुख्य प्राण पांच भाग मुख्य प्राण लेना संवर्ग ठीक है नहीं? कथम प्राण से संवर्गत्म इतिहास क्या प्राण के से संवर्ग होगा ये शंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में सहयदा यदा भाष्य में आया स यदा स्वीति सशब से प्राण नहीं लेना सशब से किसको लेना पुरुषो यदा स्व पीति यदा क्या का यशिन काले भाष्य में देखो अपने पद मंत्र का भी भी। व्याख्या में यथाका अस्मिन काले स्वप्य सो जाता है कौन सो जाएगा प्राण पुरुष सो जाता है प्राणमेव वाघ अप्यति वाघ प्राणम अप्रेती वाघ इंद्र प्राण में भी न हो जाती वायम एव अग्नि प्राण वायुमेव अग्नि अग्नि जैसे वायु में शांत हो जाती इस प्रकार वाघ इंद्र प्राण में शांत समाप्त हो जाती प्राणम चक्षु चक् भी प्राण में भी न हो जाती सूत्र भी प्राणी में मन भी प्राण में प्राणी ये वेतान वाघाधीन सर्वान समृद्ध ये प्राणी सौभागा कर लेता है ग्रहण कर लेता है इसलिए संवर्ग तस्मा संबर्ग इत्यादि आत्मा मेरी ये इतने जोड़ना भाष्य में इतना नहीं समझ रहे न भाष्य में आया यस्मादेवेतागाघाधीन सर्वान सम्बृत इस इति किस्वर्ग इति शेष इतने निलाकृके अर्थ करना तस्म संबर्ग का प्राण संबर्गती अध्यात्म अध्यात्म संबंधी उपासन काी का वायु प्राण वधिदेवता प्राणवधिदेवताध्यात्म भेदेन संबर्गुणुता वायु प्राणो अधिद्वताध्यात्म भेद न संवर्गुण उक्त संबर्गुण संवर्ग गुण संबर्ग वाले अध्यात्म अध्यात्म भेद से वायु और प्राण कह गए उपसार करते हैं भाष्य मंत्र में तौ तो तौ तो दव वायु वायुरिव दैवेशु प्राण प्राणेशु ये दो वही ये द्वो संबर्ग वे दैवेश संवर्ग प्राणेश प्राण प्राण इंद्रिय समुदाय में मुख्य प्राण हो गया संवर्ग भाष्य में तौ वायु तो दो संवर्गो संवर्जन गुण संवर्जन गुण वाले वायुदेव देवेश संवर्ग देव में वायु हो गया संवर्ग प्राण प्राणी सुखाथ वाघादिशु वाघादिशु प्राणेशु मुख्य प्राण संवर्ग ये मुख्य कारण करना प्राण के साथ प्राणेश क्या होगा बाघाद इंद्रियों में संवर्ग कौन हुआ मुख्य प्राणों हुआ टीकाने अथ इत्यादि अनंतर वाक्य व्यासष्टे आगे मंत्र न्याय अथ इसकी व्याख्या करते हैं मासेम अतए तो स्तुत्यर्थम इम आख्या का आरभ्य थे ये वायु और प्राण रूप से जो कहा गया संवर्ग इनकी स्तुति के लिए क्योंकि उपास्य है उपास्यक की स्तुति के लिए ये आख्यायिका का आरंभ किया जाता है अथ शौनक चापेय अभिप्रता च काशेणी पेदृश्यमो ब्रह्मचारीभिचे तस्मा न दधतु अथ शौनक शुनक के अत्य शौनक अथा वाता का, का, का, का, का उत्पन्न होने से कापे वोनक और दूसरा है अभिप्रता अभिप्रतारी है नाम काक्षसे कक्षसेन पिता का नाम हो तो तथ्य अपत्यम काक्षसेनी पुत्र पिता का नाम क्या है कक्षसेन पुत्र का नाम हो गया काक्षसेनी क्या प्रत्यय हो गया तथ्य अपत्यम अपने प्रत्यय क्या होगा अत्य दक्ष से अपत्य दाक्षी होता है काक्षसेनी हो गया पुत्र परिवृश्य परेश उनको भोजन के लिए परोसा जाता है भोजन खिलाने वाले जो भोजन की परोसना शुरू कर रहे हैं एक ब्रह्मचारी आखिर ब्रह्मचारी विभिक्षे विभिक्षे लिटल कर भिक्षु तबाद आकर के कह दिया क्या करेगा भिक्षा करने के लिए नारायण अरे मालूम है भिक्षा करने के लिए आकर क्या भिक्षा दो नहीं कहते यज्ञ वे के संस्कार करते समय भगवान भिक्षां देरी भगवती भिक्षां दे ऐसा तो कहते किंतु अन्य समय जो भिक्षा जाते साधु भगवान का नाम सुना देना है भिक्षा देना उनका कर्तव्य है जाकर कहेंगे नारायण हरे तो सही है भिक्षा दे जो माँगते हैं तस्में ही कु न बदतु दोनों नहीं भिक्षा देना तो चाहिए कर्तव्य है भोजन करने के लिए बैठे ये जानते हैं कि ये ब्रह्मचारी है संवर्ग विद्या का उपासक है अपने को बड़ा मानता है मैं संवर्ग उपासक नहीं बिच्छा देने पर देखो ये क्या बोलता है इसमें नहीं दिया नहीं देने पर पूरे फिर हुई ठीक है ना अतय हो गया है हे क्या इतिहास इसी वाक्य में कितने पद है द्वितीय पद क्या है इति इति इति और ऐसे शब्द मंत्र में ऐसे इतिहास ऐतिहस्य भाव ऐतिह्य ऐसा ही हे ऐसा ही था इतिहास के लिए शब्द है ऐतिहास का ह आसहास इति ह आस ऐसा ही था ऐसा ही हुआ था महाभारत कथस्य भाव ऐतिहे तो ऐसा ही हुआ था ऐसे शनक सेनकोत्र कपिगोत्रपते तस्पत का अभिप्रता नाम नाम से कक्ष से न्यम का भोजनाएं उपविष्टो दोनों बैठे भोजन करने के लिए परिविश्य मानो सुपकारी सुपकार भोजन बनाने के लिए पर रहे थे उत्सम ब्रह्मचारी ब्रह्म विचो विविच दीक्षित व्रह्मविद उपासना में सौंद विलक्षण है ब्रह्मविद्ध ब्रह्मकारी उपासना करने वाले ब्रह्म विच्डो ठीक आ ब्रह्मदाधे शूरम आत्मा मन नाम जितने उपाससके उपासना ज्ञान उनमें उन्मेअ सूर बड़ा प्रवीण मानने मन मलाक्षे भाष्य में ब्रह्मचारिण ब्रह्मविद्माता बुद्धवा तम जिज्ञा सनो तस्वु भिक्षा न ददतत न दतव किय वक्षती ये ब्रह्मचार्य का ये जो ब्रह्मविद मान्यता अपने को ब्रह्मविद सूर मानता है बुद्धवा जान करके ये दोनों समस्त ही अपने को बड़ा मानता है मैं बड़ा संबर्ग संपर्क विद्या प्रवीण हूँ उपासन तो करता हूँ हाँ ऐसे मानने वाले को जान करके जिज्ञास मानो जानने की इच्छा करते हुए क्या ये बोलता है सत्मय वो न दसो उसको भिक्षा नहीं देकर के देखते हैं कि न दत्तवन को तो नहीं दिया कि अयन थी ये क्या कहता है देखो सुन रहे नहीं देकर के सुन रहे थे क्या बोल रहा है देखो अभी तो ना नारायण बोल रहा था अभी देखो क्या बोल रहा है ठीक है बुद्धवा लिंग विशेष नहीं विशेषज्ञ इसे समझ ले कुछ चिन्ह से विशेष चिन्ह से जानते हैं ये ब्रह्मविद सूर्य अपनी मानता है तभी जिज्ञासा जिज्ञास समानो इत्य उत्तम एवं वन थी जिज्ञासा चाहते हुए क्या जानना चाहते किम अयम बक्षती ये क्या कहेगा इसे जानना चाहते हुए विषा नहीं देकर के सुन रहे थे भाष्यकार कल्पना क्या वो तो ये जो कहा गया उसका अभिप्राय कहते हैं मंत्र में जो कहा गया मंत्र का अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं सर्वत्र से मंत्र सूत्र के अर्थ बहुत है सूत्र का क्या है सूत्र क्याअाक्षर असन्दिग्ध सारिश तो मुखं उसका मुख बहुते बहुत अर्थ है संक्षेप से मंत्र में सूत्र न कहते उसका स्पष्टीकरण सहोवाच महात्मन चतुर्देव कभुवन से गोपास्त का नाप्यती मतिया अभी प्रतास तस्मा यस्वाए तस्तमी स हो उवाच सब्रह्मचार्यक महात्म चतरो देंव कगार स जगार, जगार चार महात्मा चतरो महात्मन चार विद्या बहुचने चार्य महात्मा को एक एक प्रजापति सजगार तो ये चार को निगल लिया खा लिया घसी तवान गृह निगर में जगहित लखन प्रजापति चार देवता को खा लेता है खा लिया जो कि भुवन से गोपा हरे भुवन के रक्षा करने वाले तम हे का पेय मर्त्या ना भी पश्यती मनुष्य नहीं जानते अभिप्रता हे अभिप्रता ये दोनों संबोधन हे कहाँपे हो अभिप्रता जानता है यार काँ पे हो घर में है अभी भिक्षा भोजन करने के जाए जाएंगे हम भिक्षा मार्ग देते ये लोग नहीं देते क्या क्या थे इसको नहीं जानते हैं किसको नहीं जानते है? जो एक होता हुआ प्रजापति सारे महात्मा को निगल लेता है कहा लेता है ग्रास कर लेता है उसको नहीं जानता है वो कहाँ है बहुधा वसंतम अनेक रूप से रहता हुआ जो कि भुवन से गोपा ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले प्रजापति उसको नहीं जानते हैं यशमें वा एतदन्नम तद अन्नम तस्में न सकता जिसके लिए अन्न पकाते हैं उसको ये अन्न नहीं देते हैं वो अपने को क्या मानता है स्वयं ये अपने को संवर्ग मानता है उपास्य है संवर्ग ऐसे उपासना करता है उपास्य संवर्ग अहमअनी ये संवर्ग उपासना है अहम ग्रह उपासना मैं ही संवर्ग हूँ मैं ही समस्तीवाई हूँ मैं ही प्राणा हूँ ऐसा मानकर के गये गर्भ पर मैं ही हूँ ऐसे उपासना करते करते इतने अभिमान हो गया कहता तो है जिसके लिए भोजन रोज रोज पकाते वही तो भिक्षा करने के लिए खड़ा है उसको भिक्षा नहीं देते ये लोग नहीं जानते इसलिए क्या मतलब जिसमें तथा नसमें तनाथम जिसके लिए भोजन पकाते हो उसको नहीं दिया है ने अर्थात नहीं जानते मतिया सहोवाचब्रह्मचारी महात्मश्चतु द्वितिया बहुवचना महात्मन चुर द्वितचन टीका चतुर द्वितिया बहुवचन दर्शना महात्मन तादृग विद्या चतु तो द्वितिया बहुवचन ही एक वजचने क्या मन चतु द्वितीय बहुचन प्रथम बहुवचने चु चुरा तो भ्रमण योग संशयन योगा द्वित बहुचने तो उसको कहना क्या जरूरत है चतुर द्वितीय भोजन और कहीं चतुर बनेगा क्या इसलिए कहते हैं महात्मना महात्मना महात्मा न बनेगा महात्मा द्वितीय भोजन बनेगा महात्मा शब्द का महात्मा न द्वितिया भोजन बनेगा और महात्मा न कहा बनता है पंचम में सत्य बनेगा अब क्या बने प्रथम भोजन में क्या बनेगा महात्मा द्वितीय भोजन में महात्मा न पंचमी षष्टी में महात्मा न तो महात्मा ने कितने स्थानीय वाला स्थानीय बना तो संदेह हो जाएगा महात्मा न द्वितीय तृतीया पंचमी षष्टी और द्वितीय तीन ही बनता है इसलिए ये द्वितीय बहुचन कहने के लिए उसके साथ देखिए महात्मा चतुर द्वितीय बहुचलन अर्थात द्वितीय बहुचन दर्शनाथ चतुर द्वितीय बहुचंद है इसलिए महात्मा भी द्वितीय भोजन है द्वितीय भोजन कहा महात्मन इतना पंचमी आदि पंचमी आदि प्रयोग द्वितीय भोचन का रूप पंचमी आदि शब्द से शास्त्री में भी प्रयोग होता है किसका महात्मन और चतुर इतना समीची में प्रयोग होता है बड़ा चतुर अयम चतुर ये समीची में प्रयोग होता है यह तथा महाभूतियाँ प्रथमा एक वोचन चतुर शोध होगा इसलिए कहते हैं महामत्ता महात्मा न और चतुर ये दोनों द्वितीयाभूषण है इसे चतुर नहीं तो एक चतुर देव इस सामने हो जाए ना महात्मा न चतुर देव है तो एक देव है चतुर ये अर्थ हो जाएगा इसे एक देव है और सारे महात्मा को ग्रास करने वाला भाष्य नहीं देव एक एक देव है सारे महात्मा को है अग्नियादीन वायु वायुर्गाधीन प्राण हो वायु अग्नि आदि देवता को ग्रास करता है प्राण वागादि को वायु किस किस को ग्रास करता है अग्नि सूर्य चंद्र जल कितने हो गए चार और प्राणचार्य का नाम है किस किस को वाग चक्षु श्रोत्र मन कितने हो गया ग्रास करने वाले कौन है प्राण वायु तो को ग्रास ग्रास करता करता है, है है है? देव देव एक कौन वायु अभान प्राण कह सह प्रजापति, सजापति कह, कह, कह ब्रह्मां जगा अत ही जगार संबंध अतः तो द्वितियांत द्वितीय होने से महात्मा हो चतुर द्वितियांत होने से इनको ग्रास कर लिया महात्मा को कहे गया प्रजापति हो गया कह शब्द प्रजापति विषय व्याख्यात संप्रति पक्षांतरमा कह शब्द प्रजापति विषय व्याख्यात प्रजापति विषय का कह सौ का व्याख्यान हुआ संप्रति पक्षांतरमा अन्य पक्ष कहते कह जगा रही की प्रश्न में के, कोई कहते ये कह का अर्थ प्रजापति नहीं वो कौन है ब्रह्मचारी चार महात्मा को ग्रास करने वाला देव एक है। वो कौन है कह का अर्थ पहले था प्रजापति अभी कह का अर्थ क्या प्रातिपदी क्या कह अब किम किम का प्रथम कह मतलब कौन ये प्रश्न विषय ऐसा भी अभी कोई व्याख्या न करते हैं इति प्रश्न एक एक शब्द का प्रथमा एक का क्या बनेगा एक सर्व का प्रथम बहुचन क्या बनता है एक का प्रथम भोचन क्या बनेगा एकम प्रथम बहुचन एक वन हो गया, दुका? गया। अग, राम <laughs> सर्व और एका एकोन्य मुख्य केवला है एक शब्द का अन्य अर्थ होता है मुख्य भी होता है एक संख्या भी संख्या वाचक एक शब्द नित्य एक वचना द्विवचना बहुवचना प्रयोग नहीं होगा किन्दु अन्य अर्थ भी है। एक शब्द का अर्थ अन्य अन्य शब्द एक वन होता है द्विवन है बहुवचन है तीनों होता है इसलिए अन्य अर्थ कौन से एक एक अर्थ अन्य ये बहुवचन है एक शब्द का बहुवचन भी प्रयोग होता है देखो एके प्रथमा बहुवचन है किन्दुअर्थ अन्य है एक तो है। oh, तो अन्य प्रश्न एक अन्य कहते हैं ये प्रश्न है कर शब्द क सी यान जगा र्यादी प्रश्नम एके बदती तेरह देखो जगार हत्यान जगा रान कांग अग्निधीन और बाघाधीन अग्नि आदि और बाघाधीन को ग्रास कल्या देवता स कह कौन कौनी प्रश्न एक बदं देखे एक शब्द एक बहुवचने एक बदती एक अन्य हमें हैं भुवनस्य गोपा मंत्र में भुवनस्य गो गो से गोपा भुवन सेवस्म भूतानीति भुवन भूदादीस्म भूतानी भुवनम भूदा ल्यूट हो गया बन भुवन बनेगा लिट्रेंड भुवन बनेन हो जाएगा अलग हो बनेगा लुट हो गया तो गुण अवादि से भवन बन जाएगा भुवन बनाने के लिए उपम करने से होगा अनंग को ये होते होगा कन आदि होगा गुण तो नहीं होगा उपम हो जाएगा तो कन आदि के या तो होगा तो हो जाएगा भवन अस्विन के अस्विन भूत के भोवनम भूर हो गया भोगनम भूर भहेश्वर जिसमें भूत होते हैं सर्वोलोक पूरा लोग हो गया भोगनम तस्ोपा गोपागा गोपालयिता रक्षा करने वाला रक्षिता गोपता काम प्रजापति का प्रजापति हे काय ना भीपश्य ना भीप्यति का न जानती नहीं जानते मर्त मर्तियात मरण मरण धर्म ये मरधर्माण क्या प्रत्योग धर्मान धर्म सद असंत क्या अनिश्च प्रत्योग धर्म अविवेकिन मरते अविवेकिनो मृत्य मरने वाले अथवा अविवेकी हे अभिप्रतादीन उसको नहीं जानते बहुधा वसंतम बहुधा का तो अध्यात्म अतिदेवता अधिभूत प्रकार ही वसंद अभी अध्यात्म रूप से हे अधिदेवत से अधिभूत रूप से स्थित है सारा ब्रह्मांड रूप से स्थित होता हुआ अभी उसको ये लोग नहीं जानते हैं मध्यम अभी भी ये लोग ठीक है अक्ताराण आत्म से एक पश्य ब्रह्मचारी मह्यम भिक्षा यदत तस्में देवा एवं न ददत अज्ञतम तय हो गया प्राण अक्ता उपास आत्मा चौ अपने को मानता है मैं प्राण अत्ता प्राण आत्मा को एक मान कर के पश्यन ब्रह्मचारी क्या मानता है मह्यम भिक्षा न ददतु आप दोनों जो मुझे बिछा नहीं देते हो नहीं दिया आपने तब तस्में देवाए वो न तो तू उसी देवता कोई नहीं देता आप लोग नहीं दिया मुझे नहीं देते मैं तो प्राण ही हूँ उसे देवता जो चार को ग्रास करने वाले उसको तुम नहीं देते हो एक अज्ञान तुम्हें वह तयर दस न इसलिए तय मतलब कौन कौन है काप्य अभिप्रता निर्दो अज्ञान ही ये तुम लोग नहीं जानते हो आ यस्म वाएदहानी अन्नम अदनाय आह्रियते संस्क्रीय चमे प्रजापति एक अन्न न दत्तमती यम व एकद्दाह अन्न प्रतिदिन अन्न अदनाय आह्रीय खाने के लिए रोज ग्रहण करके अदन्न संस्कार अन्न पकाते हैं तो हिरण्यगर देवता समस्ती उसको प्राण के लिए प्राणी सबको ग्रहण करता है प्राण ही अन्न पकाते संस्कार करते अन्न प्राण के लिए प्रजापत ए तत्तम उसे प्रजापति रूप में संपर्क खड़ा हूँ उसको अन्न नहीं दिया तुम लोगों ने अर्थात तो अज्ञानी हो ओम